नौवे दिन की कथा को आरंभ करते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानं मरणस्या ज्ञानंजनाशलाकया चुनी कस्म श्री गुरुवे नमः कृष्णा वास्ुदेवाय देवी नंदनाय चा नंद गोपकुम गोविंदा नमो नम हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते, दीन पते। गोपीश्वर गोपी का कांता का श्री राधा कांता नमोचते सप्तकांचन नम गौर श्रीराधे वृंदावनीश्वरी वृषभानो सुतनी देवनी मे हरी प्रिया वंचकलुभव कृपा सिंधु पतिनाम पावनी भय वैष्ण नमो नम नमस्कृत नरम से नरोम दिव्यं सरस्वती व्यास तथयनमुत्रीमते जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नि श्री अद्वैस गदाधार श्री वासाति गौर भक्त गौरभक्तृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम रामा रामा हरे बोलो भक्त वत्सल भगवान की ग्रंथराज श्रीमत भागवत भगवान की जय गौर प्रेम वैष्णवो का परम धर्म श्रीमद भागवत।, भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम बागी खश दूर होते हैं वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है हमारे विधेयक हो जाते हैं कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम आइए दसवें स्कंभ के पंद्रहवे अध्याय में प्रवेश करते हैं वृंदावन में चौबीस वन हैं। चौबीस वनों में एक बन है जिसका नाम है साल बन है। ल मन में फल बड़े मधे हैं और उन फलों को वहां से कोई लेने नहीं जा सकता क्यों धेनु का सूर्य नाम का दन में रहता है जो कि घरे के रूप में इसलिए उसके भय से कोई नहीं जानता एक दिन सब गुप्त वाले दाऊ भैया के पास आए दाऊ भैया हमें ताल बनके मधुर फल खाने पर हम धीनू का सूर्य के भाई सेवा नहीं जा बलराम जी ने कहा चिंता मत करो मैं उस सुविधा को समाप्त करूंगा और उस वन को मैं उस दिव्य से शून्य करूंगा बलराम जी गए और सारे पेड़ों को हिलाने लगे फल टपकने लगे फल के गिरने का शब्द और वृक्षों के हिलने का शब्द जब इस ने सुना तो कई गदों को लेकर आ गया और बलराम जी ने उन सबकी लीला को समाप्त तो कर दिया कुल भक्त भगवान की दर्ग संहिता के वृंदावन कांड के अध्याय ग्यारह के अनुसार जो है धेनू का असुर पिछले जन्म में बली महाराज का पुत्र था इसका नाम था कहा एक दिन कहा दस हजार स्त्रियों को लेकर गंध माधन पर्वत पर गया और महाराज में दस हजार स्त्रियां नित्य करने लगी उस पर्वत पर तो इनकी पाजे से बड़ा शब्द होने लगा ऋषि गुफा में तपस्या कर रहे थे। ऋषि की तपस्या में बाधा आने लगी ऋषि लाल ऋषि ने कहा मूर्ख साहसिक गधे की वादी यहाँ क्रण्य कर रहेगा। है जा तुझे श्राप देता हूँ तू राक्षस हो जा गधे के रूप में लेकिन आज भगवान ने इसका भी उधर दिया भगवान दाऊ भैया को तो तालवन में भेज दिया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सकाओं के धन काली दे पर आए क्योंकि कालिया नाथ के आने की वजह से यमुना जी का जल विषेला हुआ कोई पशु या पक्षी उस यमुना जी का जल पिए वे मर जाए कोई पक्षी ऊपर से उड़े वे मर जाए भगवान ने कहा इसे यहाँ भगाना चाहिए प्रसंग ये भी आता है कि मै काला और यमुना काली जब मै काला और यमुना काली तो तीसरे कालिया का इसके बीच में क्या करना पुराणों में प्रसंग हो रहा है बड़ा सुंदर है कि इस सांप को निकालने के लिए भगवान इसी यमुना जी के किनारे भगवान गेंद खेल रहे थे पर तो गेंद का प्रसंग श्रीमद् भागवत का नहीं है भगवान सकाओं के संग गेंद खेल रहे थे और भगवान ने जानबूझकर श्रीधामा की गेंद को यमुना जी में फेंक दिया श्री धामा चिल्लाने बोले कन्हैया मेरी गेंद ला कर भगवान कथम वृक्ष पर चले और भगवान यमुना जी में कूद गए अब तो आहाकार मच गया गोप ग्वाले जो हैं श्री धामा को कोसने लगे अरे तेरे कारण हमारा कन्हैया यमुना जी में गिर गया और यमुना जी को तो जल जो है वो है, अब तो पूरे वृद्धावन में शोर मच गया श्री कृष्ण जो है वो तो यमुना जी में गए दे। काली धन माँ रोहिणी माँ यशोदा नंद बाबा सब आए आइया को रो रो कर मूर्खित हो गई और जैसे यशोदा मैया की मूर्खियाँ खुली तो यशोदा मैया भी यमुना जी में कूदने जा रही और गोपियों ने यशोदा मैया को संभाल लिया और वहाँ जब भगवान यमुना जी में गए तो कालियानाथ को सो रहा था कालियानाथ की पत्नियों ने भगवान को देखा कालियानाथ की पत्नियों ने कहा कि हे तू सुंदर वाला बालक है चला जा हमारे स्वामी जाग गए तो तेरी बीला को समाप्त कर देंगे हमें जया आती भगवान ने कहा क्या जागेंगे और मुझे मार देंगे भगवान ने कहा ये मुझे क्या मारेगा मैं तो यहाँ जगाने भी आया हूँ और यहाँ से भगाने भी आया सोए नाग को भगवान ने मार दी लाद मुझने मतलब सोए हुए शाम को नहीं छेना चाहिए वो काम पूरी किसने ने कर दिया कालिया नाग अटपटा कर ने भगवान को ऐसे लपेट दिया भगवान को सर्वशक्ति भगवान ने अपनी ताकत से अपने आप को कालिया नाग से मुक्त कर लिया भगवान के फन पर चले एक से एक फन पर कालिया नाग दूसरे फन से धसे तो भगवान दूसरे फन पर चले गए ऐसे भगवान थाता कर कर, कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे जब मैं नटवर का नृत्य सब देवों ने देखा कैलाश से महादेव ने देखा महादेव से नहीं रहा गया और महादेव भी तांडव करने लगे कैलाश करने भगवान तांडव कालिया के थनो पर कर रहे हैं महादेव तांडव कैलाश पर कर, कर रहे हैं और तांडव कर कर कर भगवान ने कालिया कालियानाथ के थन को लहूलुहान कर दिया कालिया कालियानाथ की पत्निया समझ गई कि ये तो प्रभु है भगवान ऐसी किसी में शक्ति नहीं जो हमारे स्वामी जी के मांग में परेशान लिखते कर तो पत्नी ने कहा प्रभु हमने पहचान लिया आप हमारे प्रभु नारायण है आप हमारे स्वामी जी को मुक्त कर दिए क्यों? क्योंकि तो अब कालिया कालियानाथ घायल होता जा रहा है कालिया कालियानाथ की पत्निया भगवान से प्रार्थना करती और प्रार्थना करते करते कालियानाथ की पत्नियों ने कह दिया कि प्रभु हमें आपके चरणों की रज कर भगवान भी नित्य करते करते मुस्कुराने लगे देखो तो ये कालियानाथ की पत्नियां कितनी चतुर हैं। क्या मांग रही है चरणों की रज यानी कि चरणों की धूल मांग रही है एक भगवान यमुना जी के अंदर है यानी कि पानी के अंदर है और दूसरा कालियानाथ के फनों पर तो मट्टी कहा से तो भगवान ने सोचा ये इसलिए इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है कि हम कालियानाथ के फंड से उतरे यमुना जी से बाहर जाएं बाहर जाकर ढोली पर पग रखे तब इनको देंगे फिर भी भगवान ने एक जोर का ठुमका मार दिया कालिया नीचे गिरी भगवान खड़े कालियानाथ की, की पत्निया जो है वो प्रार्थना करेंगे बोले प्रभु हम तो भाग्यशाली मानती है अपने स्वामी जी को भगवान ने बोला वो कैसे? बोले प्रभु बडे बड़े ऊँच कोटी के महात्मा आपकी सेवा करते हैं तब जाकर इन चरणों के दर्शन होते हैं। लेकिन आपने तो इन दोनों चरणों को हमारे स्वामी के फलों पर ही खाता करना आरंभ कर दिया मैं कहाँ तक आपकी कृपा अपने स्वामी पर बताऊ शंकर जी ने आपके चरणों का बहुत ध्यान किया पर शंकर जी को चरण नहीं मिले चरणों का जल मिला गंगा जी मिली माथे बलि महाराज जी ने अपना सब कुछ लुटा दिया तो क्या मिला बल, बल, बली महाराज को एक चरण मिला लेकिन मेरे पति ने तो कुछ भी नहीं दिया बेटे बिठाए आपके दोनों ही चरण मेरे स्वामी जी को मिल गए प्रभु तो बहुत भाग्यशाली हमारे स्वामी आप भगवान इतने में पुस्कार मारकर कालिया नाग उठा भगवान ने नागपति कहा और सिफारिश कीजिए इनकी अकड़ी अभी भी दे अभी भी इनकी अकड़ी देखो कालिया ने कहा बात सुनिए मुझे दोषी क्यूँ क्या हैं भगवान ने कहा देखो अरे तुम्हारी ही वजह से यह हमारी गैया मर रहे ग्वाल वाले पक्षी मर रहे और तुम बोलते मैंने किया क्या मैं दोषी नहीं हूं कालिया नाग ने का प्रभु ये बताइए कि हमें बनाया किसने भगवान ने कहा हमें। और हमने विष किसने किसने डाला हमने भगवान ने कहा तो भगवान ने कहा सरकार हमें।, हमें क्रोधी किसने बने भगवान ने कहा कालिया लादने का फैसला तो हो गया चितन मन धन सुख सम्पति सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको को अरेपण तेरा तुझको को लागे मेरा ओम जय जग देश हरे तो कालिया लाग ने कह दिया है जब सब कुछ आपका है मुझे क्यों दोस्ती आप अगर चाहते हमें भी अमृत दे देते अब हमें अमृत मिल जाता तो हम भी घर में पल रहे होते लोग हमसे भी प्रेम कर रहे होते लेकिन गुरु तो आपने बनाया है तो आपने दिया मुझे क्यों दोष दे भगवान ने कहा कालिया रहने के लिए तुम्हें घर भी तो दिया रमन भी तू यहाँ क्यों आया बोले साहब हम तो रमन भी तो इतने बड़े मस्त रहते लेकिन ये जो आपके महान है ने, ये गरुड़ जी उनके बहन से यहाँ रहते हैं तथा भागवत से महाभारत में आती आदि परमा में ये समय माता कद्रू और माता विनीता ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की हमें संतान है को तो विनीता ने दिए दोन ने कद्रू ने दिए एक हजार अंडे अब इनके अंडे फुट गए उसमें से सांप मार गए ने कहा मेरे अंदर क्यों नहीं घुटे जबरदस्ती कंडे को छोड़ दिया उसमें से एक बालक अधूरा पैदा हुआ जिसका नाम हुआ अरुण अरुण ने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा तुमने मुझे अधूरा पैदा किया मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम्हें अपनी सोच की दासी बनना ऐसा कहकर वो बालक कहता है कि, माँ दूसरा अंडम होना इस दूसरे अंडे से तुम्हारा बालक निकलेगा वही तुम्हें दासी तत्वों से क्या करवाएगा मुक्त करवाए समय आने पर गरुड़ी दूसरे अंडे से निकल गए बोले गरुड़ महाराज अब ये गरुड़ जी को यह साफ पोषण करते मरता और कदरू जी घूमने गयी उन्होंने देखा कि घोड़ा का ऊंच शर्मा नाम का, एक सिंह था विनीता कहती घोड़ा पूरा सफेद है कदरू कहती नहीं नहीं नहीं घोड़ा पूरा सफेद है पर पूछ काली है तो बोला कल दूसरे दिन जो हम करीब से देखेंगे और जो हार गया वो जीतने वाले की दासी बन जाए कदरु ने अपने बच्चे सर्पों से कहा कि तुम उस घोड़े की पूज बन जाओ काले बाल कर देना। सर्पों ने कहा भैया हमेशा धर्म नहीं करेंगे तो माता कदरू ने श्राप दे दिया कि जब राजा जन्मे जाए परीक्षा महाराज के पुत्र राजा जन्मे जाए सर्प यज्ञ करेंगे उस सर्प यज्ञ में तुमको जलना पड़ेगा अब तो बच्चे घबरा बच्चे लपेट गए निकट से आकर देखा तो गिनी हार गयी जब तुम तो छल से हार अब तुम्हारा ये सर्व जो है ये बहुत कम गर्व गरु जी को बोलते कभी यहाँ घुमाने ले जाओ कभी माँ घुमाने लग जाओ कभी यहाँ घुमाने लग जाओ कभी, लग जाओ, कभी, लग जाओ, कभी ऐसा करो कभी वैसा करो एक दिन गर्व जी ने सर्पों को पूछ लिया मेरी माँ को तुम कैसे मुक्ति करो बोले स्वर्ग से अमृत लेकर दूसरी गरुजी महाराज जो है वो स्वर्ग में चले गए अमृत के लिए अमृत का बड़ा यंत्र बताया कि बड़ी मुश्किल जगह पर अमृत पढ़ा था लिहाजा गरुजी अमृत लेकर आ गए देवराज इंद्र ने कहा तुम सर्पों को ये, सर्पों को अमृत पिला रहे हो। और सर्प को अमृत पिलाने का मतलब समझते हो क्या होगा गरु जी ने कहा देवराज इंद्र से हम अमृत रख देंगे अपने बच्चों को पूर्ण कर देंगे तुम कलश लेकर चले जाना। बोले ठीक है गरुड़ ने कलश रख दिया अमृत का सर्पो ने कहा हमने आपकी माँ को मुक्त कर दिया जैसे सर्प अमृत को पीने आने लगे तो देवराज इंद्र अंदर आए और अमृत के कलश को लेकर चले आपको पता साफ की दो कहा हुई है इसका वर्धन महाभारत यही से है क्योंकि अमृत को लेकर चले गए देवराज इंद्र कलश तो सर्पों ने सोचा शायद तो अमृत का कलश रखा है तो कुछ बूंदे घास में हो गए तो घास को ही चाटने लग गए जीवान जो हो गए सरपो इन सर्पों के गरुड़ी कब से दुश्मन बन गए बोले मैं इन सर्पों को नहीं छोटा तो गरुड़ जी जब आते रमण द्वीप के अंदर किसी भी सर्प को खा जा एक दिन सर्पों ने आपस में मीटिंग करी मतलब बातचीत करी पंचायत की और सर्पों ने जरूरती से कहा देखो महाराज आप जब आते हो हम एक को खा कर चले जाते हो अब ऐसा ना करें अब महीने में एक दिन आया करो हम खुद ही आपका आहार बन जाया करेंगे एक दिन आगे कालियानाथ की बात कालियाना लड़े तो सर ही गरुड़ी से अब कालियानाथ घबरा गया और भागे और कालियानाथ को यह पता था कि ये गरुड़ जी वृंदावन में नहीं आ सकता यमुना जी क्यों क्योंकि जब अमृत लाने के लिए गरुड़ जी को स्वर्ग में जाना था तो ये मांस खा रहे थे तो इन्होंने क्या किया मांस फेंक दिया गया खाते खाते कुछ हड्डिया के मांस फेंक दिया वो सौभरी ऋषि यमुना जी में स्नान कर यमुना जी में भजन कर रहे थे सौभरी ऋषि जो थे उन्होंने यमुना जी में सब किया उनकी गोद में मांस गया दिया देखने किया वो तो गरुड़ जी नजर आ अब इन्होंने शराब दे दिया कि गरुड़ अब तुम कहीं वृंदावन के आस नजर आये तो तुम्हें अकाल मृत्यु हो इसलिए गरुड़ी डर के मारे यमुना जी में नहीं आते थे यह बात कालिया नाथ जानता था इसलिए कालियानाथ वहाँ डर कर रह रहा भगवान मत भगवान ने कहा कालिया आपको मैं चिंता करने की बात नहीं चिंता नहीं करनी चाहिए बोले क्यों अरे मैंने जो था कर तेरे एक से फन पर लिखते किया है तो मैंने अपनी मोहर अपनी मोहर लगा दी तेरे फनों पर कैसी मोहर है भगवान की पद्म। अब गर्व से तुम्हें कुछ नहीं किया भगवान कालिया के फन पर खड़े हो गए और वंश भी बजाते हैं भगवान बात आ गए अरे कन्हैया छलांग मार मारे धसले गो बोले मैया चिंता मत कर मेरे मित्र बने इस तरह से भगवान ने कालिया जी को वहाँ वक्त वहाँ रात हो और कालिया नाथ के विष ऐसी वहाँ के जितने घास वृक्ष थे ना सब विषे थे उस वक्त भगवान ने ही बड़ी भयंकर वहाँ पर एक अग्नि प्रकट कर दी और जब वहाँ अग्नि प्रकट की तो उससे बड़ी पीड़ा होने लगी गोप वालों को सबको भगवान ने सबको कहा अपने नेत्र बंद कर जब सबने नेत्र बंद किए उस वक्त पूरी अग्नि का पान दावा दावा ना? दावा अग्नि का पान भगवान कर गए बोलो भगवान जब मैं वृंदावन गया था अकेला था मैं रात के बारह बजे वृन्दावन पहुंचा तो श्री शीतल कृष्ण जी महाराज किसी कार्य के मोहताज में आप बाल व्यास हैं क्योंकि तो बाल अवस्था में भागवत को अध्ययन किया अब तो उनका भी हो गया है। तो शीतल कृष्ण महाराज जी ने हमसे कहा कि आप वृंदावन में मत करना वहाँ का रास्ता ठीक नहीं है अब मत पूरा होता है कुछ कौन के भक्त हम उनके संग वृंदावन में उतर गए हम उनको तो रहने के लिए आई गाड़ी मैं लड़क गया खेला तो ये ही भजन मुख में चल रहा है कौन सा रात को आऊं जो काना ना डर मोहे रात को आऊं जो काना डर मोहेला के अब लगे। कोई पासपोर्ट नहीं कोई आईडी नहीं कुछ भी नहीं बोले मार्ग ठीक नहीं है हमने राधा रानी ऐसी प्रार्थना करी राधा रानी आप आपके भरोसे जो तो होगा देखा जाएगा लगभग रात के साढ़े बारह का समय है आचार्य नवीन शास्त्री जी किसी तारीख से मोहताज नहीं पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज और आपकी विशेष कृपा कुछ भक्तों पर हुई आपने गिरिराज जी के उन भक्तों को कहा कि गिरिराज पर्वत जी से कान लगाएं और गिरिराज जी के पर्वत से बांसुरी की धुन सुनवा दी भक्तों को ऐसे महात्म श्री आचार्य नवीन शास्त्री जी बोलो ठाकुर की जय रात को महा पहुंचा तो श्री आचार्य नवीन शस्त्री जी कृष्णा किशोर कृष्णा किशोर आवाज पुकार रहे हैं हमें बड़ी प्रसन्नता हुई बड़ा आनंद आया कि श्री धाम वृन्दावन में और हमारा नाम ऊँ में किया जा रहा है बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है ये सब बातें बताने का अर्थ यह है इस कथा से कथा लगा जब हम स्वामी जी के संग उनके आश्रम पर जा रहे थे रात्रि का समय था वो रात्रि हम भूल नहीं सकते हैं ये उस वक्त तो जो आचार्य नवीन शास्त्री जी ने कहा कृष्ण किशोर जी ये जो आप तालाब देख रहे हो ये दावा है कुंड कौन सा कुंड है ये दावा नंद कुंड है जब भगवान ने दावा अग्नि का पान किया उस समय भगवान को जनन होने लगी और इसी कुंड में भगवान ने स्नान किया था तो उस कुंड का मैंने दर्शन किया और आज मेरे माध्यम से आप सबने भी दर्शन कर लिया आएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा तो इस तरह से चरित्र है आइए गर्ग संहिता में प्रवेश करते हैं गर्ग संहिता के अनुसार कालियानाथ पिछले जन्म में कौन था कालियानाथ पिछले जन्म में वेदशीना नाम के मुनि थे दिल्ली पर्वत पर, पर तप करते थे एक दिन वेदशीना मुनि के आश्रम पर अश्वशीना मुनि उस समय वेदशीला मुनि चिड़ गए अश्वशिला मुनि को तो कहा कि तुम यहाँ भजन तप नहीं कर सकते वेदशिलानी ने अश्व मुनि से कहा, भूमि तो महाविष्णु की है कई विष्णु ने अत किया तो हम करने के तो क्या हो जाए तुम्हें बड़ा क्रोध आता है बहुत अंसर आता है तुम सांस कितना पुस्कारी मार रहे उस समय वेद वेदशिला मुनि तो अश्वशिला मुनि को हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो अश्वशिला मुनि ने वेदशिला मुनि को श्राप दे दिया कि तुम सर्प बन जाओ तो यही वेदशिला मुनि जो है बन गए क्या बन बनेंगे कालियाना अब वेद शिला मुनि ने भी अश्वशीरा मुनि को श्राप दे दिया कि तुम काग कौआ बन जाओ बन जाओ तो यही कौए कौन बने अश्वशी मुनि जिन्हें काग भूषुंड जी कहते हैं जब काग भू सुंद जी राम कथा करते थे तो महादेव हंस बनकर जाते थे पक्षों के राजा जरूर दिन इस कथा को सुनने के लिए जाते थे तो आज इसका रहस्य हमें दर्द सभ्यता के द्वारा प्राप्त हो गया और भगवान ने दोनों का ही कल्याण कर दिया वो दिन